तो मृत्यु प्राप्ति, रूप फल से लयाद लोगों की प्राप्तिभाग वचन औचित लवोपल संभूति भूति शब्द का क्या था उत्पत्ति या सृष्टि hmm. और विनाश का क्या है लय प्रलय hmm. तो संभु मतलब ये था कि उत्पत्ति सृष्टि का वाचक सम्भूति शब्द किसको कहता है हिरण गर्भ को विनाश का वाचक लय का वाचक किसको कहता है हिरण गर्भ को hmm. यही था ना अच्छा तो ऐसा लगाना सम्भूति तथा विनाश शब्दों के द्वारा सृष्टि प्रलय और हिरण गर्भ के भी अच्छा आदि से क्या लेंगे हिरण गर्भ सृष्टि तो प्रलय वाला कौन हो गया आदि से रण ले लेना हाँ शंकर मत है अत्र अब देखना अच्छा हाँ ये संक्रमत है अभी तक सिद्धांत मत आ रहा था क्या ठीक है अभी तक वो सिद्धांत आ रहा था तो इसमें क्या था ब्रह्मिका वो करता है ब्रह्म समूह क्या मतलब ब्रह्म की साक्षात्कार से ब्रह्म के साक्षात्कार से ब्रह्म का अनुभव करता है ये क्या ना वहां से सम्बूति से ब्रह्म अनुभव करता है ये संक्रमण है तथा शब्दों के द्वारा सृष्टि प्रलय तथा हिरण की विवक्षा से ये विवक्षा का तोता तो मिच्छा है ना ये विवक्षा किन शब्दों से है सम्बूति और विनाश शब्दों से सम्बूति और विनाश शब्दों से सृष्टि प्रलय और हिरण की विवक्षा से मृत्यु तथा अमृत प्राप्ति रूप फल के विभाग का गठन hmm. मृत्यु तरण रूप किसका फल हो गया ये विनाश का hmm. और अमृत प्राप्ति रूप फल किसका हो गया असम्भूति का ना असम्भूति का वहाँ असम्भूति पाठ मान लिया ना शंकर ने hmm. तो उनके अनुसार तो असम्भूति का फल हुआ ना hmm. अच्छा तो सम्भति तथा बिना शब्दों के द्वारा सृष्टि प्रलय तथा हिरण गर्विटी विवक्षा से हिरण गर्भि विवक्षा से मृत्यु तरण तथा अमृत प्राप्ति रूप फल नहीं नहीं है अमृत प्राप्ति का ही अर्थ प्रकृति में है शंकर में अमृत प्राप्ति का क्या अर्थ है मृत्यु तरण अमृत प्राप्ति का मतलब हुआ अणुदादी या प्राप्ति और प्रकृति में है हाँ उनके अनुसार रख ले लो मृत्यु का क्या से करोगे अनुमादी ईश्वर की प्राप्ति और का क्या करेंगे या फिर अदयर की प्राप्ति तथा प्रकृति रूप फल के विभाग के कथन का कथन के औचित्य का लेस भी उपलब्ध नहीं होता है या ऐसा करो तो अच्छा रहेगा की पहले जो है ना विवक्षा तक तो शांक्रमत मान लो है ना अब इसमें इसमें शुद्धि के शब्दों को रहने को तो, तो अच्छा लगेगा लगाइए सम्बूति तथा बिना शब्दों के द्वारा सृष्टि प्रलय और ऋण गलती भी अच्छा से, ठीक है ऐसा करने से औचित्य लवो की न उपलब्ध थे औचित्य का लेस भी उपलब्ध नहीं होता है औचित्य का लेस भी उपलब्ध हाँ क्यूँ किसके औचित्य का लेस उपलब्ध नहीं होता है मृत्यु तथा अमृत प्राप्ति रूप फल के या फल के विभाग कथन की या फल के विभाग पूर्वक कथन की ये दो फल हो गए ना मृत्यु तरण रूप फल और अमृत प्राप्ति रूप फल रूप फल और अमृत प्राप्ति रूप फल तो ये फल जो है अलग अलग कहे विवाह पूर्वक विवाह पूर्वक कहे गए हैं की विनाशे मृत्यु किरपा ये विनाश का फल हो गया और सम्भूत अमृत मत सूते वो किसका फल हो गया सम्भूति का फल हो गया तो ये स्त्रुति के शब्दों को ही रखो यहाँ शंकर मत मत ठीक है मृत्यु तथा अमृत प्राप्ति रूप फल के विभाग के कथन का मृत्यु मृत्युतरण तथा अमृत प्राप्ति रूप फल के विभाग कथन के औचित्य का लेस भी उपलब्ध नहीं होता है कब कैसे उपलब्ध नहीं होता है सम्भूति तथा विनाश शब्दों के द्वारा और सुरक्षा से तो फिर यह विभाग का कथन हो पाएगा विभाग का कथन संभव नहीं होगा क्योंकि विभाग जो कहा गया है ना कि मृत्यु तरण और अमृत प्राप्ति <tığ> तो अमृत प्राप्ति का मतलब क्या है मोक्ष है क्या है मोक्ष है तो वो तो उनके यहाँ असमभूति से नहीं होगी और जो मृत्यु तरण है तो वो मृत्यु की निवृत्ति है तो वो हिरणगर्भ की उपासना से नहीं होगी ठीक है और यदि कहें कि नहीं हम मृत्यु तरण करेंगे ईश्वर की प्राप्ति और अमृत प्राप्ति करेंगे प्रकृति ले तब तो फिर अभी जो जो दोस्त पहले बताए गए ना ये दोनों कैसे फल है भाल होने से क्या होगा दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करना संभव नहीं, नहीं।, नहीं। होगा और क्या होगा कि पहले एक एक अनुष्ठान को क्या बताया है अनिष्टकारी बताया भी है।, है।, है और जब इसका गुरभु पदाकर्त करते हैं शंकर के अनुसार तो वो अनुष्ठान जो को अनिष्टकारी कहना भी संभव हो हो नहीं होगा तो ये सभी दोष आ जाएंगे लग जाएगा एक बार और देखना संभूति के साथ शब्दों के द्वारा सृष्टि प्रलय और हिरण की विवक्षा से यह संक्रमण हो गया तो मृत्यु तरण तथा अमृत प्राप्ति रूप फल के विभाग के कथन के औचित्य का लेस भी उपलब्ध नहीं होता है विवाह का कथन कौन करती तो के किए गए मृत्युतरण और अमृत प्राप्ति रूप फल के विभाग के कथन के औचित्य का लेस भी उपलब्ध नहीं है नाटना इस कथन का क्या औचित्य है बता सी चाहे तो टीका टिप्पणी देख सकते हो अर्थसम्भूति सम्भूति असम्भूति विषय के मंत्र त्रेय मिला सम्बूति असम्भूति को विषय करने वाले तीन मंत्र मतलब सम्बूति और असम्भूति से संबंध रखने वाले कितने मंत्र बारह तेरह हो चौदह सम्बूति असंभूति से संबंध रखने वाले तीन मंत्रों के औचित्य का लेस भी नहीं है औचित्य का कहा सांकर वास्तव में कहे गए अर्थ में ऐसा करना शांकर वास्तव शांकर में कहे गए अर्थ में किसका है तीनों मंत्रों का सम्भूति या संभूति जिससे तीनों मंत्रों का सांकर भाष में कहे गए अर्थ में औचित्य का लेख भी नहीं है या ऐसा लगा ना सांक, ये, सांकर भाष में कहे कहा गया कहे गए अर्थ को मानने पर शंकर भाष्य में कहे गए अर्थ को सम्बूति या संबूति जिससे तीनों मंत्रों के औचित्य का ले भी नहीं है लग गया इतिकर इसलिए निराकरणम कि शास में कहे गए अर्थ के निराकरण के लिए यह है संग्रहण सदभाष्योक्तम एवं संग्रहण का संक्षेपण संक्षेप में तदभाष्योक्त तस्तम एवं उनके भाष्य में इस प्रकार कहा गया है उत्पत्ति का वाचक सम्भूति शब्द यहाँ पर उत्पत्ति वाले हिरण का वाचक है लग जाएगी पंक्ति वाची सम्भूति शब्द उत्पत्ति मत हिरण गर्भस्थ वाचिक उत्पत्ति का वो दक्ष संभूति शब्द यहाँ पर उत्पत्ति वाले हिरण का वाचक है एवं विनाश शब्दों की लय वाची इसी प्रकार हिरण गर्भ वाचिका इसी प्रकार लय का वाचक विनाश शब्द भी तरयुक्त कार्य लय से युक्त लय से युक्त हिरण का ही वाचक है लगेगा मृत्यु का, तो का, का हिरण गर्भ की उपासना से तो हिरण गर्भ उपासना से ये अर्थ किसका हो जाएगा विनाशीन का है ना और मृत्यु और मृत्यु तीर्थवा का अर्थ हो जाएगा मृत्यु अन्वाद्य स्वर्यम प्राप्त हो जाएगा है यह किसका अर्थ हुआ मृत्यु तीर्थवा का नहीं अमृत तीर्थवाद्धांत कर लेना को करके, अपने में का निवारण करना अपने में अमृत प्राप्ति का क्यार है उनके अनुसार प्रकृति कलय ये इस प्रकार तट तट पद इस प्रकार उन, उन, पर, उन, उन पर, पदों के अर्थों का निरूपण करके उन पदों के अर्थ का निरूपण करके हिरण गर्भ की उपासना से उक्त रीति के अनुसार मृत्यु तरण रूप फल मृत्यु तरण रूप बिनाशील हाँ। है ना विरण की उपासना से क्या फल होगा मृत्यु तरण रूप फल उक्त वैसा मृत्यु तरण रूप फल कैसा कि की अनिवार्य को प्राप्त करके अपने में ईश्वर का निवारण करना है अव्यक्त की उपासना से प्रकृति ले रूप फल इसी वाक्य अर्था उपता यह वाक्य का कहा जाता है लग जाएगा क्या तो में कहां करेंगे क्या अव्यक्तो प्रकृति ले रूपम फलम इसी वाक्य था ठीक है तथा तृतीय मंत्र आदो वैसे तृतीय मंत्र के आदि में प्रकार प्रश्न सम्भूतिम यहाँ पर आकार के प्रश्लेषे असम्भूति में ऐसा पाठ करेंगे और चतुर्थ पाठ में सम्भूत्या यहाँ पर असम्भत्या इसकी कल्पना की गयी है ऐसे श्रुत अश्रुत कल्पना है जो तो सुना गया है सम्भूति असम्भूति सब उनकी हानि हो गयी अश्रुत की कल्पना कर ली गयी है और ध्यान देना की श्रुत अर्थ की भी यानी बताया थे ना कलम ने। तो उसी हमें ना यानी कल हमने कल्पना और सब प्रकरण प्रकरणा के प्रकरण से विरुद्ध है इस प्रकार औचित्य का भाव होने से वो सब क्या है अनादरणीय है ठीक है इसी भाव तो यह हो गया आपका सौ समय चतुर्दश मंत्र हुआ, हुआ? असुविधा होने पर पूछ लेंगे कल अब इसी का हम पंच मंत्र में आते हैं तो ये पंद्रवें मंत्र की औग्रणी देखेंगे ये वेदांताचार्य भाष में देखेंगे अथ अथ एवं अथ जो है ये ये आरंभ में है जो पंचदश मंत्र की, का भक्त आरंभ किया गया है ना तो आरंभ में आरम्भ एवं फल पर्यत संग दम विज्ञान से अनुसन्धेया या मंत्र उपलश्य इस प्रकार फल प्राप्ति पर्यंत अंग सहित ब्रह्म विद्या के सहित ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान करने वाले के लिए अनुष्ठान करना पड़ेगा अंग सहित ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या निष्ठ है ना सांग ब्रह्म विद्या निष्ठ है अंग सहित ब्रह्म विद्या में लगा हुआ है मतलब अंग सहित ब्रम विद्या का अनुष्ठान करना है देखिए अंग सहित ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान दोनों में अब यह अंग सहित ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान कितने दिन करना है द्रामो द्रामो तो वही है की फल कहते आजीवन मृत्यु पर उस फल के संसार की कोई वस्तु है क्या ओके उसको यदि उसके स्तुल्य कोई वस्तु हो तो कहते हैं भाई जब मिल जाएगा तो छोड़ देंगे तो छोड़ना कब होगा जब उससे अच्छी कोई वस्तु हो चलिए आगे ध्यान देना इस प्रकार की मोक्ष प्राप्ति पर्यंत है ना फल या ब्रह्मांड हो पर्यंत की फल प्राप्ति पर्यंत अंग सहित ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान करने वाले के लिए अनुसंधेय मंत्रों का उपदेश किया जाता है मतलब क्या है फल प्राप्ति पर्यंत अंग सहित ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान करने वाले के लिए अनुसंधेह मंत्रों का उपदेश किया जाता है मतलब ब्रह्म विद्या नित्य के अनुसंधेह मंत्र ये अनुसंधे मंत्र का है, अनुसंधान करने योग्य मंत्र अनुसंधान चिंतन करने योग्य मंत्र है ना, इन मंत्रों का भी चिंतन करना पड़ेगा तो अनुसंधे मंत्र का उपदेश किया जाता है तो अनुसंधे मंत्र है आपके इसमें मंत्र में थोड़ा नजर डाल दें यहाँ पर तत्व पूषण पूषण दिया हुआ है ना शब्द आपका पूषण शब्द है तेसुचा वैसे पूषण शब्द आदित्य का वाचक होता है किसका वाचक होता है हाँ, सूर्य का वाचक होता है और परमात्मा का भी वाचक होता है ये कैसे ते और तेसु का से तेसु मंत्र और उन मंत्रों में उन मंत्रों में आए हुए पूषण आदि शब्द पूषण आदि शब्द यहाँ पर पूषण शब्द आया है और अगले मंत्र में सोलवे में यम शब्द आ जाएगा और सूर्य शब्द भी आ जाएगा सूर्य आया है हाँ सोडस मंत्र में पूषण लेकर यम सूर्य तो सोलवे मंत्र में यम शब्द आ जाएगा और सूर्य शब्द आ जाएगा चाहते और उन मंत्रों में कुशन आदि शब्द आदि से क्या लेना सूर्य और यम। यमुषण आदि शब्द सर्ववाक्यम का अर्थ है सभी के वाच्य या सभी शब्दों का वाच्य ध्यान देना सभी शब्दों का वाच्य परमात्मा है सभी शब्दों का वाक्य मतलब अर्थ वाक्य का क्या मतलब है ऋषि में पुस्तक है ना ये पुस्तक शब्द का वाक्य है ये वित्तीय शब्द का वाच्य है यह शरीर पद का वाच्य है तो अब सब वाच्य है ना तो भगवान सभी शब्दों के वाच्य है क्योंकि चेतना चेतन सभी के वाचक शब्द अपने चेतना चेतन अर्थों को कहते हुए की अंतरात्मा तक को कहेंगे ब्रह्म तक को कहेंगे तो परमात्मा सभी शब्दों को वाक्य हो गया है विष्णु पुराण में नटा इसमें सर्वचसा प्रतिष्ठा यत्न प्र शासवती नटा इसमें हम उस परमात्मा को नमस्कार करते है सर्वचा प्रतिष्ठा यत्न शास्वती कि सभी शब्दों की, की, की जिसमें शाश्वत स्थिति है सभी शब्दों की जिसमें हाँ सभी शब्दों की जिसमें शाश्वत स्थिति है सभी शब्दों की किसने स्थिति है परमात्मा में कैसे कि वो प्रतिपादक का संबंधित है सभी शब्द किसका प्रतिपादन करते हैं परमात्मा का तो सभी शब्दों का सभी शब्दों से प्रतिपाद्य का संबंध लेना चाहिए सभी शब्दों के प्रतिपाद्य होने परमात्मा प्रतिपाद्य का संबंधित है सभी शब्द किसमें स्थित है परमात्मा में अच्छा बोध या बोध का संबंध भी कह सकते हैं बुद्ध बोध बहुत संबंध होता है अब देखना कि सभी ये लगाइए यहाँ पर सभी शब्द का वाक्य कौन है परमात्मा तो सभी शब्दों के वाक्य परमात्मा का अनुसंधान करने वाले के लिए क्या है सभी शब्द का वाक्य कौन है परमात्मा तो ऐसा अनुसंधान करना चाहिए कि सभी शब्दों का क्या है परमात्मा है जिन जिन अर्थों पर दृष्टि जाए सागर की तो कहाँ तक समझना चाहिए उनको परमात्मा दृष्टि जाए तो परमात्मा को समझो, समझो में दृष्टि जाए परमात्मा को समझो और जो शब्द आए ना स्मृति में तो उसको भी कहाँ तक समझना है परमात्मा तक तो सब शब्द के बाद की परमात्मा का अनुसंधान करने वाले के लिए पूषण आदि शब्द, पूषण आदि तब प्रणाप दिया की उस, उस देवता के द्वारा या उस उस देवता के देखिए आदित्य देवता का वाच तो उन, -उन उस देवता उस उस देवता के द्वारा मतलब उस उस देवता के ज्ञान के द्वारा उस उस देवता के ज्ञान के द्वारा या उस उस देवता का बोध कराते हुए पर्यंता मतलब परमात्म पर्यंत है परमात्मा कौन परमात्म पर्यंत है पुछा एक बार पंक्ति और लगाइए साक्षात हुआ तो वाद्य नहीं आएंगे है ना इस स्तर सभी स्तर शब्द का मतलब सभी शब्दों के वाक्य सभी सभी शब्दों के वाच्य परमात्मा का अनुसंधान करने वाले के लिए पूर्ण आदि शब्द उन उन देवताओं के ज्ञान के द्वारा उन उन देवताओं के द्वारा या उन या उन देवताओं के ज्ञान के द्वारा परमात्म पर्यंत के होते हैं परमात्मा पर्यंत अर्थ के सब परमात्म पर्यंत है मतलब सब परमात्म पर्यंत अर्थ का बोधक है और तब तक देवता प्रणाट जा उस उस देवता के द्वारा मतलब उस उस देवता का, हुए, है। yes. Yes. का है द्वारा मतलब देवता के द्वारा मतलब है ना देवता का ज्ञान के हुए हाँ प्रणाटी प्रणाली हिंदी भाजपा इस प्रणाली से काम होना चाहिए तो प्रणाली संस्कृत शब्द नीचाते करते मंत्र और उन मंत्रों ने सभी शब्द के वाच्य परमात्मा का अनुसंधान करने वाले के लिए तेसुक में किसके साथ है पूरा के साथ है उस, उन मंत्रों में कौन से शब्द है हाँ। और उन मंत्रों में शब्द सभी शब्दों के वाच्य परमात्मा का अनुसंधान करने वाले के लिए उनताओं के ज्ञान के द्वारा या उन उन देवताओं का बोध कराते हुए परमात्म पर्यत बोध परमात्मा पर्यंत कर परमात्मा पर्यंत अर्थ के बोधक हैं है लगभग देवता अर्थ का बोध कराते हुए परमात्मा पर्यंत अर्थ के बोधक हैं कौन बोधक हैं? कौन से शब्द किसके लिए परमात्मा के अनुसंधान करने वाले के लिए और कहाँ पर ये शब्द कहाँ पर है बोधक शब्द मंत्रों में टेसु है न तो अब ध्यान देना की परमात्म पर्यंत अर्थ के बोधक है वह साक्षात अथवा साक्षात यहाँ फिर कुछ जोड़ेंगे वह साक्षात परमात्मा अथवा साक्षात परमात्मा के बोधक है अथवा साक्षात जोड़ना पड़ेगा है ना मतलब क्या है कि पूषण और उन मंत्रों में आए हुए पूषण आदि शब्द सभी शब्दों के वाकसी परमात्मा का अनुसंधान करने वाले के लिए उन उन देवताओं के द्वारा या उन, उन देवताओं का बोध कराते हुए परमात्म पर बोधक होते अथवा साक्षात परमात्मा के बोधक होते हैं कौन ये समझे तो दोनों प्रकार से उनके द्वारा देवताओं के ऊपर देवता को कहेगा फिर देवता के अंतरात्मा परमात्मा को कहेगा सब दीगे? एक है और दूसरी रिचिज कैसी है वो साक्षात परमात्मा को कहेगा साक्षात कैसे कहेगा अभी ये बताते हैं ठीक है इस संक्षेप में सुन लेना आकाश शब्द है ना तो आकाश शब्द इस भूताकाश को कहते हुए उसके अंतरात्मा परमात्मा को कह देता है और जब ऐसा उसमें योगी कर्ण करते हैं आन समता प्रकाश के आन समा का प्रकाश के आकाशा आगा। जो अच्छी प्रकार प्रकाशित होता है तो अच्छी प्रकार कौन प्रकाशित हो रहा है तो सीधे परमात्मा को ना तो वैसे जो पोषण शब्द है ना पुषणा पुषा की जो सबका पोषण करता है सबका तो सबका पोषण कौन करते हैं परमात्मा तो सीधे परमात्मा का बोधक हो जाएगा शब्द बताइए तो मतलब कि देवता के द्वारा शब्द दे। देवता का बोध कराते हुए परमात्मा का बोध कराते देवता के द्वारा परमात्मा के बोधक है तब तक देवता प्रणा दी मतलब उस देवता के द्वारा परमात्मा का बोधक है देवता के भाई बात देवता के द्वारा परमात्मा का बोधक है और वैसे विस्तृदी करने से सीधे भी बोधक है मतलब जब शब्द को रूढ़ मानते है क्या मानते हैं सब देवता के द्वारा और यदि योगी कर लेते हैं तो हाँ सीधे भी हो जाता है ये मतलब हुआ तो जहाँ जैसा संभव होता है इसी प्रकार यम शब्द है यम शब्द यम देवता के अर्थ में प्रसिद्ध है तो फिर यम देवता को तो बोध कराते हुए किसका बोध कराएगा परमात्मा का और वहाँ भी योगी कर लेते हैं ना यमुप्रमे नियंत्रण अर्थ में यम धातु है ना तो यम कर होता है क्या नियमन करता है तो सबका नियमन करता था तो सीधे परमात्मा को बोध कराता है परमात्मा सीधे यम है मनुष्य में सीधे जो है भगवान के लिए यम शब्द हुआ है सीधे नारायण के लिए यम कर्म प्रयोग करके लिए नहीं वो यम वहाँ पर ये देवता है। होता ही है, वाले है। हाँ मरने वाले देवता हैं मरने वाले देवता ही जब जो, जो जिस तत्व का उपदेश कर रहे हैं वो उपदेश है वो तो ब्रह्मी है कोई यमराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं तो पूरा क्या है कि वो कारक पुरुष हैं भगवान की आज्ञा से इन कामों में लगे हुए है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना अब बताइए संसार में कितनी आबादी है मनुष्य कितने हैं पशु पक्षी कितने पतंगे कितने हैं कब किसको कहा जाना है कितना हिसाब किताब को सरल काम में रखना सरल काम तो है से हाँ सेकंडो में भी कितने जा रहे हैं कुछ पता नहीं तो है तो अभी कभी भी, तो भी, भी है कभी भी भूल नहीं होती है और फिर न्याय करते हैं कोई हरण काम नहीं है एक करनाल रहते तो उनको बताया था आपको मैंने आपको बताया था मैंने हाँ वो गुमन करके वापस आ गए थे मतलब वो कई शाम को मरे होंगे छह बजे और शायद वो बारह बजे के बाद रात में वापस आए तीन चार बजे कई घंटे वो मरे रहे हैं तो वो उनको भूल से मतलब रह गए थे वो तो मतलब बहुत सज्जन आदमी है वर्तमान समय में हमारे पहचान वाले लोगों में इतना अच्छा कोई आदमी नहीं है हमारे पहचान के लोगों में वो तो दियाड़ी की मजदूरी करते और जो मजदूरी मिलती है उसी को खाते हैं घर टूटा बरसात में फिर उनका वो घर भी टूटा है मतलब पैसा नहीं के लिए इंटर डाल दे और फिर भी है बड़े मस्ती में अब मजदूरी करने से कुछ दिन खाने का पैसा हो जाएगा तो अकेला के काम नहीं करेंगे जब खत्म हो जाएगा तो निकलेंगे घर पे तो अकेले का है पत्नी है बच्चे हैं और प्रस्थान पूरी लगाई है उन्होंने गीता लगाया है पंचदशी लगाई है और ब्रह्मसूत्र लगाया है उपनिषण लगाया है काम करते रहेंगे उपनिसर मत रहेंगे और वो पड़े नहीं आचरण में उनके है उनको तो कहना है की यदि एक मिनट भी उनको अकेले में मिल जाए रहने को तो वृत्ति खत्म हो जाएगी सब विचार खत्म हो जाएंगे जीवन सुख ना उनका पवित्र है लोग लालच है नहीं छल कपट है नहीं झूठ बोलते नहीं है तो उनका जीवन तो बहुत ही आदमी नहीं है अब खाना पीने की कमी होने से क्या होता तो है उनका तो मतलब वो ये निर्मला श्रम के बड़े महाराज जी थे निक्का सिंह ये मानव जी के गुरु निर्मलाश्रम है तो इनके जी जो इनके जो गुरु थे वो वीरक्त तो महात्मा थे वो के थे। थे, अच्छे थे, सिद्ध थे, बड़े विद्वान थे, के तो थे। पंजाब में घूमते थे यहाँ आते थे, थे। यहाँ के महंत नारायण सिंह के पहले तो वो दोनों गुरु है मतलब तो, तो उन, वो गीता भाष्य सब पढ़ाते थे पंजाब में करनाल में ये भीलाल और ब्रह्म जी और ये जनरल ये तीन उनके मुख्य थे जनरल महाराज कहाँ आए तो बताए अच्छा। तो फिर ये, तो तो तो ये वहां जाने लगे तो वहां जाने लगे तो वो दिन में तो सबको सपन सब सुनाते थे रात में तीन चार आदमी को पढ़ाते थे तो उसमें ये भी पढ़ते थे तो फिर पता चल गया उनको तो उन्होंने अकेले में बुलाकर पूछा कि आपकी जो है क्या है स्थिति कैसी है बोले महाराज चंगी थी कैसी है चंगी छे सब पूछे तो कुछ बताए नहीं हुआ मैंने सुना तुम्हारे ऊपर काफी कर्जा रहता है दूर कर दे कर्जा बोले नहीं कुछ करना है ये सब बहुत रही लोग उनके भगत है कल्पना चावला मरे थी मालूम है आप तो, वो तो, तो ये लोग क्या थे ये करनाल में ये सड़क किनारे कलस्तर बनाते ढक्कन लगाते थे इनके पिताजी और सब इनके कहते हैं इनके आशीर्वाद से सब ऐसे लोग हो गई बड़े घनी लोग परिवार हो गए तो वो बड़े अच्छे महात्मा थे तो वो बोले तुम्हारी गरीबी दूर कर दे मुझे नहीं। नहीं। बहुत उन्होंने किया वो रोने लगा बोले महाराज कुछ करना चाहते हो ऐसा कर दो हमको दोबारा हमारा संसार में जन्म न हो माता के गर्भ में न जाना पड़े और फिर उत्तम व्यक्ति है कि नहीं अधिकारी वेदां का हाँ ऐसा उनका भाव था तो अभी तब वो ऐसे ही है सत्य करनाल रहेंगे सत्संग में रोट जाते हैं कुटिया पर बेदांत का पाठ कुछ ना कुछ स्वाध्याय चलता है दो तो चार लोग बैठते हैं सर बीस लोग तो उसने इनका जाना है अभी तो कल डॉक्टर बाबा बताया यहाँ आना भी बंद कर दिया कई साल से आते नहीं लड़का कुछ कमाता होगा इसकी अच्छी नहीं होगी जो कोई छत अभी कुछ साल पहले पानी गिरता था प्यारे लालने सब गए उनको तो कुछ मरम्मत करा दें कहा बोले देखो हमें तो जरूरत नहीं वो बहुत बोले बोले लड़का पर विश्वास हो पैसा वापस करेगा तो करना मेरे भरोसे कुछ ना साफ बोल दिया उन्होंने लेते नहीं तो वो क्या था कि मर गए करनाल में छोटी में सत्संग में आए वो घर घर चले गए में जाकर के चाय पीते थे उस दिन पत्नी को बोले चाय नहीं देंगे और हालत खराब हो गई लेट गए शरीर काला होता चला गया इनका ठंडा होता चला गया थे तो पत्नी छुई शरीर को तो, था था था। तो वो डॉक्टर को बुलाना भूल करके और दरबार साहब की प्रार्थना करने लगी गुरु ग्रंथ साहब टने तो लगी वक्त लोग हैं ये हो गया गए, सबको सूचना संस्पर्क अब लड़का और पत्नी रात में देखे ठंडा तो और सुबह जो है वो बारह बजे के बाद याद नहीं तीन बजे कितने बजे वो जी गए उठ हाँ तो उसे पूछा गया क्या हुआ तो वो जी वो जितना बताते हैं यही जब लेट गए तो ऐसा लगा कि प्राणी यहाँ से यहाँ आ रहे यहाँ से यहाँ आ रहे यहाँ आ रहे, रहे बोले यहाँ तक पता चला इसके बाद बोल नहीं रहा और दो सत्पुरुष आए बोले हमारे साथ चलो तो चल दिए साथ में और एक लोक में चले गए वहां कहते हैं कि एक एक महाराज बड़े सिंहासन पर तो बैठे थे उनके चमकीले चमकीले बाल थे बालों से भी किरणे निकल नहीं थे अच्छे अच्छे आभूषण पहने थे और भी अच्छे अच्छे सिंहासनों तो पर बैठे हुए थे सब दिग्ग लग रहे थे बहुत अच्छे लोग लग रहे थे वहां लोगों की पेशी हो रही थी इनका भी नंबर आया तो ये हुआ कि इनका इनका जो है हिसाब देखा जाए क्या, क्या क्या किया इन्होंने एक बोलता है नरक में डाल दो इनको ये बोलते हैं कि हजूर बही देखी जाए अच्छा ये बोलते हैं हाँ बही देखी, देखी जाए हमने पूरे जीवन संतों का संग किया ये रट लगा है हजूर बही देखी जाए हमने पूरे जीवन संतों को संग किया है तो कहा गया महाराज ने कहा दोबारा देखो तो ये हुआ जनरल सिंह नुकसान आप ये मादर टाउन वाले को लाने को कहा था तुम रेलवे स्टेशन वाले को ले करके <laughs> <laughs> नाम नहीं मिलता था। हाँ। नाम भी भी मिलता मिलता मिलता था मिलता था था गांव नजर भी एक था मोहल्ले के अंतर पड़ गया था <laughs> तो ये बोले तो ये बोला हम नहीं जाएंगे हाँ। बार बार बोले नहीं जाएंगे मना कर दिया हाँ वो नहीं आएंगे बोल दिया लेकिन वो पूछता को हाँ तो अब क्या कई घंटे ऐसा रहा ना काला पड़ गया सरदार लोग बहुत सुंदर होते हैं कई महीने तक पहचान में चेहरा उनका नहीं आया तो भगवान हुआ था तो ठीक हो गए इसके बाद यहाँ आते हैं क्या बड़े जन आरोप हमारे मतलब इतना अच्छा इंसान सुन नहीं पड़ती लोगों ने घर गृहस्थी में रहते हुए जनर देते हैं कोई चिंता नहीं है तो ऐसे लोगों का जीवन सफल होता है घर में रहते हुए योगाक्षेम की चिंता नहीं है नरसी में ऐसा कथा सुनी है और आश्रम वालों को हम लोगों को धोखी से सोचते हैं तो क्या जीवन है ये सबसे जीवन थोड़ा हुआ ये तो मतलब मन की स्थिति सही ही सब कुछ होता है तो मतलब ये नियम के प्रसंग में हमने बता दिया आपको वर्तमान में भी ऐसी घटनाएं घटती है तो कभी कभी कभी छह-छह महीने में आने लगे थे इधर अगर काम रोके थे तो ये महाराज भी फोन से काम का मेंटेन कर, कर देते काफी लेबर उनके अंडर में काम करते तो वो लेकिन वो लेते हैं। नहीं बोले हम जितने दिन यहाँ रहेंगे उतने दिन की तो तो तो भी दिहाड़ी देंगे करते छोड़ ही दिया मतलब ये जीवन इतना पवित्र जब आचरण होगा तभी वो वो जो है ब्रह्म विद्या होगी निष्पन्न होगी नहीं ब्रम विद्या होती है जब आचरण इतना शुद्ध जबकि काम कर रहा है व्यक्ति वहाँ से लेकिन पैसा नहीं दे रहा वो वो वो है कितना तो पेस्ट है इसमें अच्छा तो साक्षात पर ये क्या है की तत्व देवता के द्वारा परमात्म पर तक के बोधक लग जाएगा अथवा hmm. वासाक्षात परमात्म तो बोलेगा अथवा साक्षात परमात्मा के तो बोलेगा hmm. अच्छा रहेगा कि इसमें पूरे नारायण का भाष्य थोड़ा देख लिया जाए देखेंगे hmm. hmm. ना, ये नारायण मुनि का ठीक वस्तु प्रकाशिता किसकी है वस्तु नारायण की है ईसावास प्रकाशिका ये वास्तविक नारायण की है चलिए तो व्याख्या पूर्व नारायण की है इस पर वास्तु नारायण की ईसावास्य ना। प्रकाशिका देखेंगे एवं आचार्य इस प्रकार आचार्य स्थान भक्ति योग का उपदेश करके अर्थनिष्ठ भक्ति योग निष्ठ के लिए अनुसन्ध दो मंत्रों का उपदेश करते हैं लग जाएगा है? इस प्रकार आचार्य भक्ति योग का उपदेश करके भक्ति योग के लिए अनुसंधे भक्ति योग के अनुसंधे दो मंत्रों का उपदेश करते हैं तथा उन दोनों में प्रथम मंत्र के द्वारा अच्छा, प्रथम मंत्र के द्वारा कुछ सबसे विवक्षित कौन है भगवान भगवान भगवान के प्रति या भगवान से प्रस्तुत समाधि के प्रतिबंधक की निवृति के लिए प्रार्थना की जाती है समाजी के प्रतिबंधक की निवृत्ति के लिए प्रार्थना की जाती औिका तो होगी ना ये तो हमें आपको टिप्पणी में ले चलेंगे इसकी इसकी टिप्पणी में हमें आपको ले चलना है ये टिप्पणी तो आज नहीं हो पाएगी तो ऊपर ही देखना है पूर्ण है ना पूषण का अर्थ क्या होगा सूर्य के अंतर यम है ना सुर्खी से आया आदित्य टिस्थन आदित्य नंतरो यम आदित्य न तो यसे आदित्य शरीर या आदित्य कि ना? जो आदित्य के में रहता है आदित्य के अंदर रहता है आदित्य किस को नहीं जानता है और जो आदित्य के अंदर रह कर उसका नियमन करता है आदित्य के अंदर रह करके जो नियम करता है तो आदित्य उसका शरीर है तो शरीर वाचक के पूर्थ आदित्य को कहते हुए कहाँ तक रहेगा आदित्य के अंतर यामित ठीक है इति है ना इस श्रुति से तथा सात दृष्टिया इस न्याय से या इस नियम से इस नियम से ये ब्रह्मसूत्र सूत्र न्याय कल बताएंगे ये न्याय यद वोषण अथवा पूषण का अर्थ होता है आसिक पोषण सुभा आश्रित जनों के पोषण करने के स्वभाव वाला आश्रित जनों के पोषण करने के तो आश्रित जनों के पोषण करने का स्वभाव परमात्मा चाहिए तो सीधे परमात्मा को कहेगा तो साक्षात अपी साक्षात अपनी अविरोध हम जमिनी कि जमिनी आचार्य कहते हैं कि ये ये शब्द साक्षात भी कि इन शब्दों को साक्षात परमात्मा का बोधक मानने में विरोध नहीं है साक्षात अपी इन शब्दों को साक्षात परमात्मा का बोधक मानने भी भी कोई विरोध ऐसा जमनी आचार्य मानते हैं तो दो हो गया ना एक तो कैसा हुआ के द्वारा हुआ तो देवता के द्वारा होगा इसमें एक तो बताया दूसरा सूत्र बताया दू... देवता के द्वारा इसमें तो, दो कारण बताया कारण है दूसरा क्या कारण सूत्र कारण है और इसमें साक्षात जो कहता है इसमें सूत्र कारण बताया पूर्ण से पूर्णा पूर्णमे वशिष्य ओ शांति शांति